परम पूज्य श्री सौनक जी ने सुद जी से कहा सूत सूत महाभाग वदनो वद कथम भागवती यदा भगवान भगवा कस्मे युगे प्रपत्ते नास्ताने वाक हेतुना परम पूज्य सुधगोर स्वामी जी आपका कल्याण हो जिस श्रीमद भागवत को आपने अध्ययन किया ये भागवत किस युग में किस स्थान पे किस कारण से और किसकी प्रेरणा से कही गई चार बातें कौन सा युग था कौन सी जगह थी क्या वजह थी और किसने परामर्श दिया सोनक जी कहते हैं कि हमने तो सुना है कि परम पूज्य श्री सुखदेव महाराज जी उनका जब जन्म हुआ तो जन्मते ही वन की ओर जा रहे हैं भगवान व्यास देव जी ने जब अपने पुत्र को वन में जाते देखा तो दौड़ते हुए व्यासदेव जी अपने पुत्र को लेने के लिए जा रहे हैं सुखदेव महाराज जी को उनके पिता व्यासदेव जी ने बहुत पुकारा नहीं रुके और जिस समय सुखदेव महाराज जी वन में जा रहे थे वही मार्ग में कुछ स्त्रियां वस्त्रहीन होकर स्नान कर रही थी सुखदेव महाराज जी जब वहां से गुजरे तो उन स्त्रियों ने अपने अंगों को नहीं ढका परंतु जब बूढ़े व्यासदेव जी आए तो व्यासदेव जी को देखकर उन स्त्रियों ने अपने अंगों को ठक लिया ये देखकर व्यासदेव जी चौंक गए व्यासदेव जी उन स्त्रियों को कहते हैं कि मेरा युवक पुत्र वो यहां से गुजरा उसे देखकर तो आपने अपने अंगों को नहीं ढका वो तो युवक था मोटे मोटे उसके नैन छाती चोरी लंबी भुजा और सिंग सी चाल चलता हुआ मेरा पुत्र गया मैं बुढ़ा जिसे आंखों से कम दिखलाई दे मुझे देखकर आप लोगों ने अपने अंगों को क्यों ढका मुझे इसका उत्तर दो मेरी बेटियों स्त्रियों ने कहा हे hey व्यास देव जी आप स्त्री और पुरुष के भेद को जानते हो आपको पता है कि कौन स्त्री और कौन पुरुष आपके पुत्र सुखदेव जी सब जीवों में एक ही परमात्मा का दर्शन करते हैं और सब जीवों को एक ही रूप परमात्मा के रूप में ही देखते हैं। उन्हें यह नहीं पता कि कौन स्त्री कौन पुरुष कौन पक्षी और कौन पशु लेकिन आप स्त्री और पुरुष के वेद को जानते हो व्यासदेव जी इसलिए हमने आपको देखकर अपने अंगों को ढक दिया भगवान व्यासदेव जी चौंक गए ये सुनकर के मेरे पुत्र में इतना वैराग्य लौट आए अपने घर पर और अपनी पत्नी को कह दिया कि वे अब नहीं आने वाला उसका शोक छोड़ दो हे परम पूज्य सुत स्वामी जी जब तक एक गाय का दूध नहीं निकाला जाता तब तक श्री सुखदेव महाराज जी एक गृहस्थी के दरवाजे पर भिक्षा के लिए खड़े रहते थे अब भक्तों एक गाय का दूध निकालने में लगभग पंद्रह मिनट या बीस मिनट लगता है साहब। सुखदेव महाराज जी इतने मिनट तक एक गृहस्थी के दरवाजे पर खड़े रहते थे और ऐसे चार गृस्थियों के यहां भिक्षा मांगने जाते थे भिक्षा मिले या ना मिले फिर वो अपने आश्रम में लौटकर आ जाते थे सोनक जी सुध को स्वामी जी को भक्तों ये पूछते हैं कि महाराज परीक्षण महाराज जी ने वे कौन से बंधन में सुखदेव जी को बांध दिया जो कथा सुनाने के लिए सात दिन तक साफ बैठ गए और दूसरी बात राजा परीक्षक जिन्हें अपनी प्रजा की सेवा से फुर्सत नहीं मिलती थी दिन रात अपनी प्रजा की सेवा करते थे आखिर ऐसा क्या हुआ अपनी प्रजा की सेवा को छोड़कर सात दिन तक श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए बैठ गए अब भक्तो आप खुद सोचे कि श्रीमद् भागवत कथा के वक्ता कहने वाले और श्रीमद् भागवत कथा के श्रोता सुनने वाले अरे दोनों ही मुक्त आत्मा है महापुरुष है दोनों एक संसार में आया नहीं और भगवान की कृपा से उन्हें ज्ञान मां के गर्भ में ही प्राप्त हो गया और दूसरा दूसरे संसार में आए नहीं है मां के गर्भ में ही ठाकुर जी उन्हें अपना दर्शन देने के लिए चले गए ऐसे वक्ता और ऐसे श्रोता के बीच में जो कथा हुई होगी वो तो महाकथा हुई होगी यहां पर सुखदेव जी और परीक्षत के विषय में बात कर रहे थे सोनक जी इनके जन्म चरित्र की लेकिन यहां पर परम पूज्य श्री सुद गोस्वामी जी व्यास देव जी के जन्म की कथा से इस चरित्र को आरंभ करते हैं सुद गोस्वामी जी कहते हैं हमारे गुरुदेव व्यासदेव जी का अवतार माता सत्यावती और पराशर ऋषि के द्वारा हुआ पराशर ऋषि जो है व्यासदेव जी के पिता श्री हैं और माता सत्यावती इनके मात पिता कौन है ये आप सब ध्यान देकर सुने माता सत्यावती की मैया का नाम है माता गिरीखा और पिता का नाम है सुधनवा एक समय राजा सुधनवा संतान की कामना के द्वारा अपनी पत्नी के पास गए और उस समय उनकी पत्नी का समय आ गया था संतान को धारण करने का उसी समय सुधनवा राजा के पूर्वजों ने कहा सपने में कि हमें शराब में हिरन चाहिए अब अपने पूर्वजों की कामना को पूर्ण करने के लिए संतान की कामना का त्याग करकर महाराज सुधनवाजी वन में चले गए हिरण के लिए वन की सुंदरता को देखकर भक्तों राजा सुधनवा ने विचार किया कि काश मेरी पत्नी होती और मैं अपनी संतान की कामना को पूर्ण कर लेता यह सोचा राजा की शक्ति गिर गई और राजा ने एक पत्ते में लिपटकर एक चील को अपनी शक्ति दी और कहा कि समय आ गया है मेरी पत्नी का संतान के लिए इसलिए तुम जाओ मेरी पत्नी को यह मेरी शक्ति दे दो ताकि वह संतान को धारण कर ले वो चील राजा की शक्ति को लेकर जा ही रही थी तो दूसरी चील ने विचार किया कि ये कोई मांस का टुकड़ा लेकर जा रही है दोनों चीलों में साफ झगड़ा हुआ और वो राजा की शक्ति पानी में गिर गई एक मछली ने उस शक्ति को पी लिया वे मछली गर्भवती हो गई एक मल्ला ने मछली को पकड़ा वे मछली दाक्ष राज जी के पास चली गई उसके पेट को चीरा तो उसमें से एक कन्या का जन्म हुआ और उस कन्या के शरीर से मछली के बदबू आती थी इसलिए उस कन्या का नाम रखा मत्स्य और दाश राज्य की ये कन्या हुई ये मस्यगंधा गंधा नौका चलाती थी और एक दिन इनकी नौका में पराशर ऋषि बैठे पराशर ऋषि जब इनकी नौका में बैठे पानी के द्वीप के बीच में जब नौका गई उस समय पराशर ऋषि ने सत्यावती से कहा कि मैं तुमसे एक संतान जन्म दिलवाना चाहता हूं सत्यावती ने कहा महाराज आप कैसी बात करते हो मेरे तो पवित्रता पर हानि पहुंचेगी पराश ऋषि ने कहा तुम्हारे पवित्रता पर कोई हानि नहीं होगी और मैं तुम्हें वरदान दूंगा कि तुम्हारे शरीर से जो ये जो मत्स्य की दुर्गंध आती है ये सुगंध में चली जाएगी और तब से मत्स्य गंधा का नाम योजन ऐसे करके एक सुगंध योजना ऐसे करके कोई इनका नाम पड़ा और सत्यावती भी इन्हें कहते थे पराशर ऋषि ने नेत्रों में देखा माता सत्यावती के और व्यासदेव जी गर्भ में आ गए और पानी के चारों ओर उस द्वीप में पराशर ऋषि ने अपने तपोबल से धुंध पैदा कर दी थी ताकि कोई देख ना सके सत्यवती से एक पुत्र जन्मा जिनका नाम था कृष्ण द्विपयाना कृष्ण क्यों क्योंकि काला था वो और याना क्यों क्योंकि पानी के द्वीप के बीच में जन्म हुआ था इसलिए नाम पड़ गया कृष्ण द्वईपयाना और शास्त्रों की रचना करने के बाद इन्हें व्यासदेव जी कहा गया भगवान व्यासदेव जी का भक्तो इस प्रकार से अवतार हुआ और भगवान व्यासदेव जी अपने पिता पराशर ऋषि के संग वन में जा रहे हैं और जाते जाते अपनी मैया सत्यवती से कह दिया कि मैया जब आप मुझे याद करोगी मैं आ जाऊंगा माता सत्यवती ने शतानु महाराज जी के संग विवाह किया था और संतानु महाराज जी की जो पहली पत्नी थी वे भक्तों गंगा गंगा मैया को जब श्राप लगा मृत्यु लोग में जाने का उसी समय आठ वासु थे आठ वासु में से सात ने तो केवल एक का साथ दिया था अपराध केवल एक वासु का था उसने विशेष ऋषि की गऊ को चुराया था और विशेष ऋषि ने श्राप दिया कि तुम्हें मृत लोग में जाना होगा और इन्हीं आठ वासुओं ने मैया गंगा से कहा कि आप हमें अपने पुत्र बना लेना सात पुत्रों ने कहा कि हमारा तो कोई अपराध नहीं है उन्होंने केवल साथ दिया था अब भैया आतंकवादी का जो साथ देवे वो भी आतंकवादी ही के तो इन्होंने केवल साथ दिया था इनका कोई अपराध नहीं था इसलिए गंगा मैया ने सात बच्चों को तो गंगा में डुबा दिया था एक बच्चा रहा जिसका नाम था भीष्म पितामह। क्योंकि गंगा मैया ने महाराज संतानु को कहा था कि जिस समय आप मुझसे कोई रोक टोक करोगे तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी अब जब वो आठवें पुत्र को गंगा जी में बहाने जा रही थी तो उस समय महाराज संतानु ने रोक दिया था वो बच्चा बचा उसे गंगा मैया स्वर्ग में लेकर गई देवव्रत एक उसका नाम था समय आने पर वे देवव्रत महाराज संतानु के पास आए और महाराज ने देखा कि मेरा पुत्र है तो महाराज चाहते थे कि देवव्रत राजगद्दी पर बैठ जाए ये बात माता सत्यावती को ठीक नहीं लगी सत्यवती ने महाराज संतानु को मना कर दिया कि मैं आपके संग विवाह नहीं करूंगी तो महाराज सत्यवती के बिना बड़े शोक मगन हो गए थे अपने पिता की जब ये दशा देखी साहब देवव्रत ने वे सत्यवती के पास गए और उन्होंने सत्यवती मैया से कहा कि आप मेरे पिता के संग विवाह करें सत्यावती ने कहा कि मेरी दिली इच्छा है कि मेरा पुत्र राजगद्दी पर बैठे विषम पितामा जी ने कहा कि मैया मैं तुम्हें वचन देता हूं मैं अपने जीवन में कभी विवाह नहीं करूंगा ये सौगंध उन्होंने ले ली अपने पुत्र का जब यह भाव देखा महाराज संतानु ने उन्होंने अपने पुत्र देवव्रत को आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी तब तक तुम मर नहीं सकते और तुमने इतनी बड़ी ये सौगंध ली है इसलिए नाम भीष्म और भीष्म पितामा ये कहलाए मारा संतानु स्वर्ग पधार गए थे और सत्यावती के दो पुत्र हुए चित्रगधा और विचित्रवीर्य चित्रगधा तो यक्षों के संग जब युद्ध हुआ था मारा गया था विचित्रवीर्य था विचित्रवीर्य मदिरा बहुत पान करते थे एक राजा थे जिनका नाम था काशीराज। इनकी तीन कन्या थी अंभा अंबिका अंबालिका इन रानियों का स्वयंवर था विषम पितामा जी गए और उन्होंने राजा शल्वो को पराजित कर दिया और अन्य जो काशी राज की जो कन्या थी अंबिका और अंबालिका इन्हें ये लेकर आ गए अब भक्तों समय आने पर विचित्र वीर्य मर गया इसे कोई शारीरिक रोग हो गया था लेकिन अंबिका और अंबालिका के कोई संतान नहीं हुई और भीषम पितामा जी तो बाल ब्रह्मचारी थे अब क्या किया जाए आज सत्यवती मैया को याद आया कि मेरे पुत्र व्यास ने मुझसे कहा था कि मैया जब आपको मेरी जरूरत पड़ेगी आप मुझे याद करोगी और मैं आ जाऊंगा आज माता सत्यवती ने अपने पुत्र व्यास को याद किया और भगवान व्यासदेव जी अपनी मैया के पास आए व्यासदेव जी अपनी मैया के कहने पर अंबिका और अंबालिका से संतानों को पैदा करेंगे भगवान व्यासदेव जी जब रात्रि में अंबिका के भवन में गए और अंबिका ने व्यासदेव जी को देखकर अपने नेत्रों को कर दिया बंद जाते जाते व्यासदेव जी ने अपने मैया सत्यावती को कहा कि मैया महारानी अंबिका ने मुझे देखकर अपने नेत्रों को बंद कर दिया इसलिए इसके गर्भ से जो बच्चा जन्मेगा वो अंधा पैदा होगा इसलिए आप उन्हें समझा दीजिए मैं दोबारा उसके पास आऊंगा इसलिए अंबिका से जो बच्चा जन्मा उसका नाम था दूतरास्त अंधा पैदा हुआ अब भगवान व्यासदेव जी अंबालिका के भवन में जब गए उसने अपनी शरीर पर लगा दी थी हल्दी और व्यासदेव जी को देखकर वे पीली पड़ गई क्योंकि व्यासदेव जी काले थे बाल उनके बिखरे होते थे व्यास जी को देखकर पड़ गई पीली इसलिए अंबालिका से जो पुत्र जन्मा उसका नाम था पांडु पांडु का अर्थ होता है भक्तों पीली है का मरीज अब व्यासदेव जी जब अंबिका के लिए पुनः आए थे तो उस समय विचित्र वीर की एक दासी थी अब उन्हें व्यासदेव जी के भवन में भेज दिया वे तो जानती थी व्यासदेव जी तो भगवान है स्वयं और इनके द्वारा जो संतान की प्राप्ति होगी वो तो दिव्य पुरुष होंगे उन्होंने व्यासदेव जी की वंदना करी संतान को धारण करवाया इसलिए दासी से जो पुत्र हुआ वे हुए धर्मात्मा धर्म अवतार श्री विदुर महाराज जी ये प्रसंग भक्तों भागवत का तो नहीं है महाभारत का है केवल एक शब्द के ऊपर ये सब कथा आप सब भक्तों को बताई गई क्योंकि भक्तों की दिली इच्छा है हमारे भक्त ये कह रहे हैं कि प्रभु भले सबर से कथा हो तो थोड़ा सा भागवत में विस्तार कर देना तो इस तरह भक्तों व्यासदेव जी के द्वारा यह वंश बड़ा भगवान व्यासदेव जी का अवतार हो गया और अब भगवान व्यासदेव जी विचार करते हैं कि अब जीवों का कल्याण कैसे हो ना तो बुद्धिमान है जीव ना ही तो भाग्यवान है अब देखो बुद्धिमान नहीं होगा भाग्यवान होगा तो भाग्य से अपना काम चला लेगा और यदि भाग्यवान नहीं होता है बुद्धिमान है तो बुद्धिमान होकर अपना काम चला लेगा तो ना तो बुद्धिमान ना भाग्यवान अब इनका कल्याण कैसे हो <क्थ> तो व्यास देव जी ने पहले समृद्धि ज्ञान होता था कंठ कराया जाता था वेदों को पुराणों को कंठ शास्त्र की रचना नहीं थी और एक ही वेद था जिसके विषय में बताया गया अथर्वेद भगवान व्यासदेव जी ने एक वेद के चार भाग कर दिए और नाम रखा रगवेद सामवेद यजुर्वेद और अथर्वेद और व्यासदेव जी ने चार भाग क्यों किए कि किसी भी एक वेद की शाख को सुनकर पढ़कर जीवों का कल्याण हो जाएगा व्यासदेव जी ने इन चार वेदों को अपने चार शिष्यों को पढ़ाया रगवेद व्यासदेव जी ने किसे पढ़ाया ऋषि शरवा। सामवेद भगवान व्यासदेव जी ने पढ़ाया जयमनी ऋषि को यजुर्वेद वैशम बयाना जी को पढ़ाया और अत्रवेद व्यासदेव जी ने बनाया पढ़ाया अंगिरा ऋषि को परम पूज्य श्री सुदगो स्वामी जी सोनकदिक ऋषियों को कहते हैं कि हमारे जो पिता थे रोम हर्षणा इन्हें व्यासदेव जी ने पुराण और महाभारत पढ़ाया पुराण और महाभारत इसको पंचम वेद कहा गया है अब व्यास देव जी ने विचार किया कि वेद के अर्थ को जो निमी जाति वाले हैं वो नहीं समझ सकते नहीं पढ़ सकते अब क्या करना चाहिए देखिए भक्तों एक बात बड़ी ध्यान देकर सुनो एक व्यक्ति ने वेद को पढ़ा और कौन सा शब्द पढ़ा कि वेद पढ़ना पाप है अब उस व्यक्ति ने उस एक ही शब्द को पूरे जगत में फैला दिया कि वेद पढ़ना पाप है लोग उस व्यक्ति से जुड़ते गए अरे भैया वेद पढ़ना पाप है मत पढ़ो वेद को अब एक दिन वे व्यक्ति ऐसे पुरुष के पास गया जिसने वेदों को अध्ययन किया वेद को पढ़ा और उससे जाकर कह दिया अरे महाराज क्या वेद की भाषा कर रहे हो क्या वेद का प्रचार कर रहे हो वेद पढ़ना तो पाप है और आप वेद का प्रचार कर रहे हो उस व्यक्ति ने कहा भैया मैंने तो पूरे वेद को पढ़ा ये शब्द मैंने तो नहीं कही पढ़ा वेद पढ़ना पाप है हे महाराज ये देखो ये लिखा हुआ है हम किताब भी साथ लेकर आए हैं अरे दिखाइए भैया हाँ, उसने भी पढ़ा कि वेद पढ़ना पाप है अब उस बुद्धिमान पुरुष ने उस पन्ने को पलटा और दूसरे पन्ने में भक्तों शरू में लिखा था के असोच अवस्था में वेद पढ़ना पाप है कौन सी अवस्था में गंदी अवस्था में वेद पढ़ना पाप है मदिरा पीकर किताबों को कंट नहीं किया जाता चिलम चरस पीकर भगवान की वाणी को नहीं गाया जा सकता बड़े बड़े संगीत का अभ्यास करकर पैसे के लिए भगवान की वाणी को नहीं गाया जा सकता ये पाप है और इसे असोच अवस्था कहा गया है इसलिए असोच अवस्था में वेद पढ़ना पाप है व्यास देव जी ने विचार किया कि दूसरी जाति के जो हैं नीमी जाति वाले वे वेद की महानता को नहीं समझेंगे वे पवित्र रहकर वेद को नहीं अध्ययन करेंगे इसलिए व्यास देव जी ने वेद के अर्थ को खोलने के लिए महाभारत की रचना कर दी एक लाख श्लोकों का निर्माण किया कि इसके द्वारा जीवों का क्या हो जाए भक्तों कल्याण हो जाए